संवेद्नाँ संवेद्नाँ पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की ब्लॉग एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है हरा घोड़ा एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए साथ में बिरबल भी था चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए उन्होंने बिरबल से कहा बिरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए तुम मुझे सात दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है अकबर और बिरबल दोनों को ये बात मालूम थी लेकिन अकबर को तो बिरबल की परीक्षा लेनी थी दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बिरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे कि जहाँ बना में हार गया मगर बिरबल अपने जैसे एक ही थे बिरबल के पास हर सवाल का जवाब था और वे इस तरह से सटीक जवाब देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने सात दिन तक इधर उधर घूमते रहे आठवें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले जहाँ पना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा जल्दी बताओ कहां है वह हरा घोड़ा बिरबल ने कहा जहाँ पना घोड़ा तो आपको, आपको मिल जाएगा, जाएगा। मैंने, मैंने बड़ी, बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है मगर उसके तो मालिक, मालिक ने, ने दो, दो शर्तें शर्ते रखी, रखी हैं। बादशाह ने पूछा क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा ये तो बड़ी आसान शर्त है ये बताओ दूसरी शर्त क्या है घोड़ा खास रंग का है इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के सात दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ ये सुनकर अकबर बिरबल का मुंह देखते रह गए बिरबल ने हंसते हुए कहा जहाँ पना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी अकबर खिलखिला कर हस पड़े बिरबल की चतुराई से वे बहुत खुश हुए समझ गए कि बिरबल को मूर्ख बनाना आसान नहीं है अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी हरा घोड़ा वाचक स्वर भारती परिमल